हर्षद ने फिर तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा तो सर वो हर्ष और रूही इस टाइम हेडक्वार्टर गए हुए हैं। वो मेहता वाले केस के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना था ना वो बता रहे थे कि वहां से लौटते उन्हें एक स्कूल से न्यूज मिली थी कि किरण को ड्राइविंग नहीं आती थी ड्राइविंग स्कूल वालों ने बताया कि किरण ड्राइविंग सीखना चाहती थी और वो इसके लिए कई ड्राइविंग स्कूल में जाकर बात भी कर चुकी थी और ये सब उसने अपने मरने से कुछ दिन पहले ही किया था अब अगर किरण पंडित ने खुद ही सुसाइड करने का मन बना लिया था तो भला वो मरने के कुछ दिन पहले ही ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखने जाती? अचानक से नैना हर की बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए बेहद उत्सुकता के साथ कहा नहीं ग्यारह वाले केस और गाजियाबाद वाले केस में क्राइम सीन के अलावा भी कुछ सिमिलरिटी है इसका कुछ और भी कनेक्शन हो सकता है मान लिया की केशव पंडित खुद गाजियाबाद वाले मर्डर केस में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन ये तो हो सकता है न कि उसे उस केस के बारे में कुछ जानकारी हो विक्रांत ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा नैना सुनो पहले हम केशव पंडित का मैटर सॉल्व कर लेते हैं इस टाइम हम लोग दूसरे केस के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग गए मैं बता रहा हूं ना मेरे दिमाग में बस ऐसे ही ख्याल आ गया था कुछ जरूरी नहीं है की ऐसा ही कुछ हो इतना सीरियसली मत लो इसको हाँ नैना मैडम हर्षित ने भी सहमति जाहिर करते हुए कहा जो सच होता है वो पहले से ही दिख जाता है हम लोग खुद दोनों केस के बारे में अच्छे से जानते हैं और जाहिर है कि गाजियाबाद वाले मर्डर केस का केशव पंडित से दूर दूर तक का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता फिर विक्रांत ने बीच में बोलते हुए कहा लेकिन डीसीपी डिसूजा डायरी में लिखा था कि गाजियाबाद वाले मर्डर केस में एक से अधिक कतिल हो सकते क्यूँकी उसमें नौ लोगों की हत्या बहुत कम टाइम पीरियड में हुई है एक साथ इतने सारे मर्डर किसी एक कतिल के लिए करना पॉसिबल नहीं है इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें केशव पंडित के बनाए हुए उन स्केचिज पर थोड़ा फोकस करना चाहिए सर आपको क्या हो गया है आप फिर से उन्हीं चीजों के बारे में सोचने लग गए हैं? हर्षित ने फिर से सवाल किया वो थोड़ा परेशान नजर आ रहा था अगर केशव पंडित का कनेक्शन वाकई में गाजियाबाद वाले मर्डर केस से है और कहीं किरण पंडित को इस बारे में पता चल गया हो तो नैरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा उसके ऐसा बोलते एक बार फिर से ऑफिस में सन्नाटा छा गया कुछ देर के बाद विक्रांत ने नैना के कंधे को थपथपाते हुए कहा टेंशन मत लो अगर ये इम्पॉसिबल लग रहा है फिर भी मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूं कैसे? कैसे करोगे नैना ने ना ना अपनी आंखें बड़ी करते हुए विक्रांत से सवाल किया फिर विक्रांत ने कहा रूही सही बोल रही थी हमें उसकी पत्थर वाली स्ट्रेटेजी अपनानी होगी और उस बार पत्थर में बनूंगा दोपहर के वक्त विक्रांत ऑफिस के टॉयलेट की तरफ चल पड़ा उसने अपने हाथ में मोबाइल फोन भी ले रखा था क्योंकि उसके पास किसी की इम्पोर्टेंट कॉल आने वाली थी और फोन पर उसे कोई इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी टॉयलेट के भीतर जाने के बाद वो वहां पर किसी के आने का इंतजार करने लगा अच्छी बात यह थी कि आज इस पुलिस स्टेशन का टॉयलेट थोड़ा सा वरना यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल हो जाता था पुलिस स्टेशन का ये एक पब्लिक टॉयलेट था जिसका इस्तेमाल यहाँ स्टेशन इस आरोप काम करने वाले पुलिस वालों के साथ ही यहाँ के लॉकअप में बंद कुछ कैदियों द्वारा भी किया जाता था कुछ मिनट बाद ही विक्रांत को बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी इस आवाज को सुनकर विक्रांत बिल्कुल अलर्ट हो गया और फटाफट एक वॉशरूम के भीतर जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया फिर अंदर बैठकर वो बड़े ध्यान से यहाँ बाथरूम की तरफ आने वाली आवाज को नोटिस करने लगा दरअसल ये आवाज किसी शख्स के चलने की थी जो के अंदर टॉयलेट की तरफ आ रहा था वो आदमी टॉयलेट के भीतर आया और फिर अपना बेल्ट खोलने लगा विक्रांत अच्छे से समझ रहा था कि यह शख्स कौन है क्योंकि उसने पहले ही पूरा प्लान बना रखा था क्योंकि पुलिस स्टेशन के भीतर बने जेल में टॉयलेट की सुविधा नहीं होती है ऐसे में यहाँ पर रहने वाले टॉयलेट करता है चूंकि केशव को पिछले दो दिनों से यही पुलिस स्टेशन के जेल में रखा गया था ऐसे में अब उसे टॉयलेट के लोकेशन के बारे में पता चल चुका था हालांकि उसे जेल से निकाल टॉयलेट तक पहुंचाने के लिए एक पुलिस वाले की ड्यूटी होती है लेकिन वो सिपाही भी टॉयलेट के बाहर खड़े होकर को अकेले ही अंदर भेज देता है सब कुछ रियल और सही दिखाने के लिए विक्रांत ने जानबूझकर बेल्ट को खूब जोर से खोलने लगा और फिर टॉयलेट सीट पर बैठ गया फिर उसने अपना फोन बाहर निकाला और उस पर आने वाले कॉल का वेट करने लगा विक्रांत जिस वॉशरूम में बैठा हुआ था उसके बाहर ही अभी ने अपने पेंट का बेल्ट खोलाई ताकि विक्रांत के फोन की घंटी बज उठी विक्रांत ने जानबूझकर अपने फोन की रिंग काफी तेज कर रखी थी ताकि केशव का ध्यान इस तरफ चला आए जैसे फोन और सर कहा था जबकि सच्चाई ये थी की फोन के दूसरी तरफ से हर्षित बोल रहा था केशव अभी टॉयलेट कर ही रहा था लेकिन उसका ध्यान फोन पर लग चुका था और उसे विक्रांत की आवाज पहचानने में भी तनिक भी देर नहीं लगी मैं जानता मैं जानता विक्रांत ने कहा वो सेम वाले डायलॉग बोल रहा था जिसकी वो पहले से प्लानिंग करके आया हुआ था अरे सर अभी आप मुझे नहीं जानते चाहे पैसा हो या फेम मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा काम है सच्चाई को सामने लाना और वो मैं किसी भी हालत में लाकर ही रहूंगा मैं आपको बता रहा हूँ न केशव पंडित वाले केस में अभी काफी चीजें हैं जो क्लियर करना है सबसे पहले तो किरण पंडित का कन्फेशन मैं इतनी आसानी से केशव पंडित को बचकर नहीं जाने दूंगा विक्रांत के मुंह से अपने केस की चर्चा सुनकर के उठा। वो बड़े ध्यान से विक्रांत की बातें सुनने लगा, यहाँ तक कि उसने टॉयलेट करना बंद करके अपना पूरा ध्यान विक्रांत की बातों पर लगाकर खड़ा था ठीक है हाँ मैं जानता हूँ नया साल आने वाला है सबको छुट्टी चाहिए सबको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है लेकिन सर हम लोग अब छुट्टी के चक्कर में सच्चाई को थोड़ी ना इग्नोर कर सकते हैं एक इंसान की जान चली गई है और आपको तो पता ही है मैं कैसे काम करता हूँ मैं कुछ भी करके सारी सच्चाई सामने ले आऊंगा विक्रांत ने सीरियस होते हुए कहा फिर उसने कुछ सेकंड तक रुकने के बाद कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ केस बहुत मुश्किल है क्योंकि कन्फेशन में सब क्लियर हो गया लेकिन आप बस मुझे थोड़ा टाइम और दीजिए मुझे कुछ रास्ता समझ में आ रहा है विक्रांत के लफ्ज सुनने के बाद केशव पीछे मुड़ा और दीवार की तरफ देखने लगा उसके चेहरे पर कोई भी नोटिस करने वाला एक्सप्रेशन नहीं था लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कुछ अलग भाव देखने को मिल रहे थे सर, फोन पर हर्षित ने जल्दी से विक्रांत से कुछ कहे हाँ बोली वो अपना मेन पॉइंट अब हर्षित का हिंट सुनकर विक्रांत तुरंत एक्शन में आ गया पहले तो वो जोर से हंस पड़ा फिर उसने तेज आवाज में कहा अरे आप चिंता मत कीजिए गाजियाबाद वाला मर्डर केस कुछ नहीं है मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी वो केस भी क्लोज कर दूंगा मैं बहुत दिन से उस पर काम कर रहा हूं। मुझे कुछ क्लू भी मिले हैं। ये केशव वाला केस क्लोज हो जाए फिर मैं आपसे गाजियाबाद में मिलता हूं। मैंने अपने रिपोर्ट में साफ लिखा है कि विक्टिम का खून किया गया है चूंकि विक्रांत काफी जोर जोर से बोल रहा था और एक्टिंग करने में मशगूल था इस वजह से उसे वॉशरूम से बाहर की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी और ना ही उसे ये पता था कि केशव उसकी बातों पर कैसा रिएक्शन दे रहा है वो लगातार बोले ही जा रहा था और फोन पर बात करने की एक्टिंग को बखूबी अंजाम दे रहा था हम्म सर सर तो आखिर में हर्षित ने फोन दूसरी तरफ से उसे रोकते हुए कहा हो गया बस केशव चला गया अब तो यह सुनकर विक्रांत ने तुरंत ही अपनी आवाज धीमी करते हुए और फोन के माइक पर हाथ लगाते हुए कहा क्या रिएक्शन था उसका कुछ सेकंड के लिए सोचता रहा फिर उसने कहा आप ऑफिस आइये खुद देख लीजिए अबे वेट क्यों करवा रहे हैं मुझे बताओ ना विक्रांत ने फोन पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और फिर फोन जेब में रखकर फटाफट -फड़ अपनी पेंट पहनने लग गया और फिर तुरंत वॉशरूम का फ्लश ऑन करके वहां से बाहर निकल गया बाहर आकर उसने देखा तो सच में वहां पर कोई नहीं था केशव यहां से जा चुका था विक्रांत जल्दी से टॉयलेट से बाहर निकला और फिर अपनी पूरी ताकत से दौड़ता हुआ ऑफिस की तरफ जाने लगा दरअसल वो जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचकर हर्षित को फोन काटने के लिए फटकारना चाहता था लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो वहां की सिचुएशन देखकर वो खुद ही शॉक्ड रह गया